मंडुक्योपन वैतत्य प्रकरण ज्ञाते द्वैतम इत्यादि दैत नुक्मेवा द्वितय इदीश्रुतिभ्य द्वैतस्य तत्पत्व वैतथ्यम शक्य इति द्वितीयम प्रकरण आरभ्य एक मेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार आगम प्रकरण की अठारहवीं कारिका में यह कहा गया है कि ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता वह केवल आगम शास्त्रवचन मात्र था किंतु द्वैत का मिथ्यात्व युक्ति से भी निश्चय किया जा सकता है इसलिए इस दूसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है स्वप्न पदार्थों का मिथ्यात्व वै तथ्यम सर्वभा स्वप्न आहुर्मनीषिण अंतस्थान तो भावना हेतुना स्वप्नावस्था में सब पदार्थ शरीर के भीतर स्थित होते हैं अतः स्थान के संकोच के कारण मनीषगण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं भावो विदथस्य भाव वैतथ्यम असत्यम कसाबाध्यात्मक भावा नाम पदार्था नाम स्वप्न उपलभ्यमान आहुरा कथयन्ति मनीषि प्रमाण हेतुमाह वितथ अर्थात मिथ्या के भाव का नाम वैतत्य अर्थात असत्यत्व है किसका वैतत्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले संपूर्ण बाह्य और आंतरिक पदार्थों का मनीषीगण अर्थात प्रमाण कुशल पुरुष वैतत्य बतलाते हैं उनके मिथ्यात्व में हेतु बतलाते हैं अंत थना अंत शरीर से मध्य स्थान ये शाम, भावा उपलभ्य पर्वत यो न बहिशरी तस्मा भाई अर्ति नाद्यपलभ्यम घटाद समृतत्वेना हेतुनेति अनेका हेतुरीशंका हेतुने अंत प्रवृत्तस्थान न्य संबंतरनाडीसु पर्वत नहि देहे दर्वतस् अंतस्थ होने के कारण अंतर अर्थात शरीर के मध्य में स्थान है जिनका ऐसे होने के कारण क्योंकि वही पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं शरीर से बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती इसलिए वे मिथ्या होने चाहिए किंतु यदि शरीर के भीतर उपलब्ध होने के कारण ही स्वप्नदृष्ट पदार्थ मिथ्या है तो गृह आदि के भीतर दिखाई देने वाले घट आदि में तो यह हेतु व्यवचरित हो जाएगा क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह तो सत्य ही है ऐसी शंका होने पर कहते हैं स्थान के संकोच के कारण से तात्पर्य यह कि शरीर के भीतर संकुचित स्थान होने से उनका मिथ्यात्व तो कहा जाता है देह के अंतर्वर्ती संकुचित नाड़ी जाल में पर्वत या हाथी आदि का होना संभव नहीं है देह के भीर पर्वत नहीं हो सकता स्वप्नदृश्या भावना संवृत्तस्थन मितेत सिद्धम यस्मा प्राच्यु सुप्त उदक्षु स्वपना पिव देश्यत संख्या स्वप्न में दिखलाई देने वाले पदार्थों का शरीर के भीतर संकुचित स्थान है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि पूर्व दिशा में सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशा में स्वप्न देखता सा देखा जाता है अतः वह शरीर से बाहर वहां जाकर उन्हें देखता होगा ऐसी आशंका करके कहते हैं अधर्घत्वाचकाल पश्य प्रतिबुद्ध वही सर्व तस्मिन देशे न भिद्यते समय की अधीर्घता होने के कारण वह देश से बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता तथा जागने पर भी कोई पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता इससे भी उसका स्वप्नदृष्ट देश में न जाना ही सिद्ध होता है देहाद बहिर गत्वा सुप्तमात्र एव देह जन मास मात्र प्राप्ते नेहादेश गश्य सुप्तम्वेशोजन सांतारेते मसम्मा स्वना पश्यश्यपते रागमन से दीर्घ कालोस्ती अत दीर्घ काल्स न स्वप्न दिग् देशान्तरम ग वह देश से बाहर देशांतर में जाकर स्वप्न नहीं देखता क्योंकि वह सोया हुआ ही देह के स्थान से एक मास में पहुँचने योग्य सौ योजन की दूरी पर स्वप्न देखता सा देखा जाता है उस समय उस देश में पहुँचने और वहाँ से लौटने योग्य दीर्घकाल है ही नहीं अतःकाल की अधीर्घता के कारण वह स्वप्नद्रष्टा किसी देशांतर में नहीं जाता किबुद वै सर्व स्वप्न देख स्वप्न दर्शन देशे न विद्यते। यदि च गच्छे यदस्मिन देशे स्वने देश गेश न ततिबुध्येत नस्त्र सुप्त हनीव भावान्यस्यति। बहु संगत जैसे संगतस्तृह्येत नृह्य गृहीत त्रोपलब्धवत दि मृयु न ची तस्मात गच्छति स्वप्ने यही नहीं जागने पर भी कोई स्वप्न स्वप्नद्रष्टा स्वप्न देखने के स्थान में नहीं रहता यदि वह स्वप्न के समय किसी देशांतर में जाता तो उस देश में स्वप्न देखता उसी में जागृत किंतु ऐसी बात नहीं होती वह रात्रि में सोया हुआ मानो दिन में पदार्थों को देखता है और बहुतों से मिलता है अतः जिनसे उसका मेल होता है उनके द्वारा वह गृहित होना चाहिए था परंतु गृहित होता नहीं यदि गृहित होता तो हमने तुझे वहाँ पाया था ऐसा कहते परंतु ऐसी बात है नहीं अतः स्वप्न में वह किसी देशांतर को नहीं जाता इतश्च भावा वितथा यतह। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ इसलिए भी मिथ्या है क्योंकि अभाव रथादीना श्रूय तेनापूर्वक वै तथ्यम तेन वैपाप्त स्वप्न आहु प्रकाशितम् श्रुति में स्वप्न दृष्ट रथादि का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है अतः उपर्युक्त युक्ति से सिद्ध हुए मिथ्यात्व को ही स्वप्न में स्पष्ट बतलाते हैं अभाव रथादी सपनदृशिया शूयते न्यायूर्वक पूर्वक युक्तिश्रोत न त्र रहा दानसमृतवादी हेतु प्राप्त वैतथ्यम तदनुवादिनुत्या स्वयं ज्योतिष्व प्रतिदनपरया प्रकाशित आहुर्ब्रह्म उस अवस्था में रथ नहीं है इत्यादि श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथ आदि का अभाव युक्त युक्तिपूर्वक सुना गया है अतः अंतस्थान तथा स्थान के संकोच आदि हेतुओं से सिद्ध हुआ मिथ्यात्व उसका अनुवाद करने वाली तथा स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति द्वारा ब्रह्मवेता स्पष्ट बतलाते हैं जागृत दृश्य पदार्थों के मिथ्यात्व में हेतु अंतस्थाभेदा तस्मा जागृते स्मृत यथा त्र तथा स्वप्ने स्मृतव्यी से जाग्रत अवस्था में भी पदार्थों का मिथ्यात्व है क्योंकि जिस प्रकार से जिस प्रकार वे वहां स्वप्नावस्था तो में मिथ्या होते हैं उसी प्रकार जागृत में भी होते हैं केवल शरीर के भीतर स्थित होने और स्थान के संकुचित होने में ही स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद है जागृतृश्याम वैतत्यम इति प्रतिज्ञा दृश्यवादिरीति हेतु स्वप्न दृश्य भावदि दृष्टान यथा तत्र स्वप्न दृश्याण भावथ्यम तथा हेतु जागृते दिश्यं अविशिष्ट हेतुपतन पनय तस्माजागृते वैतथ्यम स्मृतमितगमनम अंतस्था संमृत स्वप्नदृश्या जागृतभ्यो भेद दिश्यम च विशिष्ट विशिष्टम उभयत्र जागृत अवस्था में देखे हुए पदार्थ मिथ्या है यह प्रतिज्ञा है दृश्य होने के कारण यह उसका हेतु है स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान यह दृष्टांत है जिस प्रकार वहां स्वप्न में देखे गए पदार्थों का मिथ्यात्व है उसी प्रकार जागृत में भी उनका दृश्यत्व समान रूप से है यह हेतु बनाए है अतः जागृति में भी उनका मिथ्यात्व माना गया है यह निगम है अंतस्थ होने और स्थान का संकोच होने में स्वप्नदृष्ट भावों का जागृत दृष्ट भावों से भेद है दृष्यत्व और असत्यव तो दोनों ही अवस्थाओं में समान है स्वप्न जागृत स्थान मनीषिण भेदान भी समत्वन प्रसिद्धे नेतुना इस प्रकार प्रसिद्ध हेतु से ही पदार्थों में समानता होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को एक ही बतलाया है प्रसिद्ध भेदानाम ग्राह्या ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन स्वप्न जागृतस्थान एक इति पूर्व प्रमाण सिद्धल पदार्थों के अग्राह्य ग्राह्य ग्राहकत्वस्वरूप प्रसिद्ध हेतु से समानता होने के कारण ही विवेकी पुरुषों ने स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का एकत्व प्रतिपादन किया है इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण से सिद्ध हुआ हेतु का ही फल है इत वैत्यम जागृत दृश्यमान दृश्याण भेदा आद्यन्तो अभावात् जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले पदार्थों का मिथ्यात्व तो इसलिए भी है क्योंकि यदि आदि और अंत में उनका अभाव है आदा आधावंते चन्नास्थित वर्तमान तत्त वितथ सदृशा शांतो व्यतथाइव लक्षिता जो आदि और अंत में नहीं है अर्थात आदि और अंत में असद्रूप है वह वर्तमान में भी वैसा ही है जे पदार्थ समूह असत के समान होकर भी सत जैसे दिखाई देते हैं जदा जदादावंते चास्ती वस्तु मृगतृष्णकारि तेस्ती निश्चिम लोके तथे में जागृदृश्या भेदा आद्यतो रेव। मृगतृष्णिकादि भी सदृशत्वाद वितथा एव तथाप्य वितथा वितथाइव लक्ष्यता मूढ़ात्मदि जो मृगतृष्णा आदि वस्तु आदि और अंत में नहीं है वह मध्य में भी नहीं होती यह बात लोक में निश्चित ही है इसी प्रकार ये जागृत अवस्था में दिखलाई देने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी आदि और अंत में न होने से मृगतृष्णा आदि असद वस्तुओं के समान होने के कारण असत ही है तथापि मूढ़ पुरुषों द्वारा वे सद्रूप समझे जाते हैं स्वप्नदृश्यव जागृति दृश्यम अपि असत्त्वमिति में यदुक्त तद युक्त जस्म्जागृतृष अन्नपान वाहनादयः कुर्वन्तो गमना गमनागमना च दृष्ट न तु तदस्ति तो स्वप्नृश्यादस्मस्वदृश्यव जागृतृश्यास मनोरथ मनोरथमी तक कस्का स्वप्न दृश्यों के समान जागृत अवस्था के दृश्यों का भी जो असत्यत्व तो बतलाया गया है वह ठीक नहीं क्योंकि जागृत दृश्य अन्न पान और वाहन आदि पदार्थ भूख प्यास की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि कार्यों के करने के कारण प्रयोजन वाले देखे गए हैं किंतु स्वप्न दृश्यों के विषय में ऐसी बात नहीं है अतः स्वप्न दृश्यों के समान जागृत दृश्यों की असत्यता केवल मनोरथ मात्र है तन्न कस्मात् यस्मा समाधान ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि संप्रयोजनता तमाम स्वप्न भी प्रतिपद्य तस्मा मिथ्य खलुते स्मृता स्वप्न में उन जाग्रत पदार्थों की संप्रयोजनता में विपरीतता आ जाती है अतः आदि आदिअंतुक्त होने के कारण वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं संप्रयोजनता दृष्टायान्नपादीना स्वप्ने पद्यते जागृते ही भुंवा पीछा चृप्त विनर्तीत सुप्तमात्र क्षुत्पा सासाद्या महोरात्रोषितभक्तवत आत्मा मनते यहाँ स्वप्ने भुक्त पीछा चातृतृश स्वप्ने विप्रपत्तिर्दृष्टा अतो तेसाम अपि अस स्वप्न दृश्य वदना शीय तस्मा आद्यवय समानम इति मिथ्यव खलुते स्मृता जागृत अवस्था में जो अन्नपान आदि की संप्रयोजनता देखी गई है वह स्वप्न में नहीं रहती जागृत अवस्था में खा पीकर कर तृप्त हुआ पुरुष दिशा रहित होकर सोने पर भी स्वप्न में अपने को क्षुधा पिपासा आदि से आर्त दिन रात उपवास किया हुआ और बिना भोजन किया हुआ मानता है जिस प्रकार की स्वप्न में खा पीकर जागा हुआ पुरुष अपने को अतृप्त अनुभव करता है अतः स्वप्नावस्था में जागृत दृश्यों की विपरीतता देखी जाती है इसलिए स्वप्न दृश्यों के समान उनकी असत्यता को भी हम शंका न करने योग्य मानते हैं इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में आदि अंतत्व समान है अतः वे निश्चय मिथ्या ही माने गए हैं स्वप्न जाग्रत जाग्रत जागृतभेद समागृतभेद तदसत यदुक तदसत्क दृष्टवाद कथम नहि जाग्रत दृष्टा एवैते भेद स्वप्ने दृश्य किम स्वप्न और जाग्रत पदार्थों के समान होने से जाग्रत पदार्थों की जो असत्यता बतलाई गई है वह ठीक नहीं है क्योंकि क्यों क्योंकि यह दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता कैसे सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि जो पदार्थ जागृत अवस्था में देखे जाते हैं वे ही स्वप्न में नहीं देखे जाते तो उस समय और क्या देखा जाता है अपूर्व स्वपने पश्यती चतुर्दंत गजमारूढ़म अष्ट भुजाम भुजम आत्मान अनदप्यव प्रकार अपूर्व पश्यति स्वप्ने तन्नाल्ने तेना समीति तदे अतः दृष्टान तो सिद्ध तस्मा स्वप्नवर सुक्त स्वप्न में तो यह अपूर्व में देखता है अपने को चार दाँतों वाले हाथी पर चढ़ा हुआ तथा आठ भुजाओं वाला मानता है इसी प्रकार स्वप्न में और भी अपूर्व वस्तुएं देखा जा करता है वे किसी अन्य असत वस्तु के समान नहीं होती इसलिए वे सत्य हैं अतः यह दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता अतः स्वप्न के समान जागृत की भी असत्यता है यह कथन ठीक नहीं तन्न स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम जन्मन से न तस्वतः सिद्धम किमतर ही ऐसी बात नहीं है स्वप्न में देखी हुई जिन वस्तुओं को अपूर्व समझता है वे स्वतः सिद्ध नहीं है तो कैसी है अपूर्व स्थानी धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिम प्रेक्षते गत्वा वेह सुशिक्षित जिस प्रकार इंद्रादि स्वर्ग निवासियों की सहस्त्रनेत्रत्वादि अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती है उसी प्रकार यह स्वप्न भी स्थानीय स्वप्नद्रष्टा आत्मा का अपूर्व धर्म है उन स्वप्न पदार्थों को यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि श्लोक में किसी मार्ग विशेष के संबंध में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से जाकर अपने अभिष्ट लक्ष्य पर पहुँच उसे देखता है अपूर्वम स्थान अपूर्वम स्थानी धर्मो ही स्थानिनों द्रष्टुरव ही स्वप्नस्थानवतो धर्मः यथा यहाँ निवासीदीना सहस्राक्ष तथा स्वप्नदृशो पूर्वोम धर्म न स्वत दृष्टुः दृष्टु स्वत प्रकारा न स्वचित्त पूर्वास्वि विकलपान स्थास्विस्वन प्रस्थान गेक्षते यथ्वेह लोक तान सुशिक्षितेस्थान मगेण देश गाँव पदारश्य तवद तस्मा तस्था स्थानीधर्माण रज्जुसर्पमृगतृिव तथा स्वप्नदृश्याण स्थानीधे सो न स्वृष्टा सिद्धव वे स्थानी अपूर्व धर्म ही है स्थानी अर्थात स्वप्न प्रस्थान वाले दृष्टा का ही धर्म है जैसे कि स्वर्ग निवासी इंद्रादि के सहस्त्राक्षि धर्म है उसी प्रकार स्वप्न दृष्टा का यह अपूर्व धर्म है दृष्टा के स्वरूप के समान यह स्वतः सिद्ध नहीं है इस प्रकार के अपने चित्त द्वारा कल्पना किए हुए उन धर्मों को यह जो स्वप्न देखने वाला स्थानीय है सपनावस्था में जाकर देखा करता है जिस प्रकार इस लोक में देशांतर के मार्ग के विषय में सुशिक्षित पुरुष उस मार्ग से देशांतर में जाकर वहाँ के पदार्थों को देखता है उसी प्रकार यह भी देखता है अतः जिस प्रकार स्थानीय के धर्म रज्जु सर्प और मृग आदि की असत्यता है उसी प्रकार स्वप्न में देखे जाने वाले अपूर्व पदार्थों का भी स्थानीय धर्मत्व ही है अतः वे भी असत हैं इसलिए स्वन की असिद्धता नहीं है